वक्र तुंद महाकाय सूर्य को समया महाकाय सूर्य को समया प्रभा निर्विधि गुरु मे देव सर्व का सदा ओम गंगणपत नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नम तो ओं गंगणपत नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः श्री गणपति बप्पा मोद ओम गंगणपत नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमा अष्टविनायक नमो नमा मंगल मूर्ति मोर्या गणपति बाया थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत सुंदर विक्रांत राय थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं थैंक यू आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं जेठा आनंद सर से आपकी मुलाकात कराता हूं और जेठा सर बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना परिचय आप परिवार के बारे में बताइए जी रमेश भाई मेरा नाम जेठानंद आहूजा है सूरत में रियल स्टेट प्रोजेक्ट मार्केटिंग का सुरत में, वैसे तो में भी था। जी जी जी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 स्थापित कर सके तो ये एक अच्छी बात है कि सभी डॉक्टर्स जो भी सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है आप इस संपर्क कर सकते हैं से और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं अच्छा, एक और बात पूछना चाहूंगा कि आहुजा सर आप कैसे इस रियल स्टेट के फील्ड में आए क्या आपको पहले से ये था की मुझे इसी फील्ड में जाना है या कुछ और सोचते थे और फिर ये चीजें आपको अच्छी लगी तो इसमें आ गए कुछ ऐसा ही है चौबीस साल पहले जब मैं सूरत आया था उस था कि तो, तो मैं अच्छा तो जैसे की हम लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं रियल स्टेट में तो क्या क्या मुश्किलें आती है शुरुआत में आपको कुछ मुश्किलें आई थी की डायरेक्टली आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बिजनेस बिजनेस बिजनेस करने लगे थे <laughs> उस समय तो के माहौल ऐसा था कि बिजनेस समझ के किया था कि किया इस इस में में मुश्किल भी बहुत होती है क्योंकि जो तेजी या मंदी हम जिसको बोलते हैं है। एक इसका जो तेजी होता है वो जितनी अच्छी होती है और उसका उसका फैक्टर जो मंदी होता है वो क्योंकि अवस्थाएं दो दो तीन तीन साल तक चलती है, दो साल, तीन साल, चार साल। ये है तो कुछ माइनस तो पॉइंट में होती है, तो कुछ minus, कुछ minus, है जी जी एक और मैं पूछना चाहूँगा हम लोग जैसे की कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो फाइनेंस होना बहुत जरूरी है तो कैसे जी. उसको आपने शुरू किया फाइनेंस क्या जरूरी है या फिर आप किसी तरह से उसको एडजस्ट करके लोन वगैरह से चालू कर सकते हैं क्या है कैसे कर सकते हैं हमारे युवा साथी अगर चाहें इस फील्ड में आने के लिए तो किस तरह से वो अपना चीजों को समझ सकते हैं देखिये रियल एस्टेट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, या करते हैं हुँ, वो हुँ. फा, फाइनेंस है। और अगर हम ब्रोकरेज करते हैं तो फाइनेंस की जरूरत नहीं है और जो युवा साथी अभी आना चाहते हैं इस बिजनेस में उनके लिए ये अभी सही वक्त है तो क्यूँकी आने वाला वक्त जो है रियल इस्टेट का सही होने वाला है तो अभी उनके लिए वक्त सही है और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 तो हमें केवल मार्केट पर नजर रखना चाहिए उसको देखना चाहिए समझना चाहिए इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए इकट्ठी करना चाहिए और ऐसा जरूरी हो तो किसी एक पुराने व्यक्ति से जो उसका पुराना अनुभव हो उससे भी पार्टनरशिप करना चाहिए ये भी बहुत बार ऐसा होता है कि पुराना सीखा हुआ काम आता भी है और बहुत सारी चीजें काम में आती है हमेशा नई इंफॉर्मेशन की जरुरत पड़ती है और हमेशा जो है नई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो भी लगातार अपडेट जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है की हम सभी लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है की जब भी आप बिजनेस करें तो कुछ ठीक ढंग से आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको सर्वे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 बिना इन्वेस्टमेंट के एंटर करना चाहिए के लिए काफी ब्रोकर से बिल्डर्स से सबसे मिलते रहना चाहिए और सभी लोगों को बार बार बताते जाएं जो भी उनके परिचय में है वो बताते जाएं कि उन्हें रियल एस्टेट का काम स्टार्ट कर रहे हैं सबको जितने भी उनके परिचय में है सबको दो दो तीन तीन चार चार बार बताएं अपना विजिटिंग कार्ड से क्योंकि एक बार बताने से जरूरी नहीं है कि भाई सबको ये दिमाग में आ जाए जाएगी जो रियल एस्टेट का काम तो का उसके बाद जब तक बिल्डर से ब्रोकर से या पुराने जो इन्वेस्टर्स है उनसे मिलते रहने से लगातार दो चार छह महीने तक मिलेंगे तो काफी कुछ अनुभव भी हो जाएगा मिल जाएगा उसके बाद वो इसमें काम कर सकते जी जी जेठा आनंद सर अच्छा लग रहा है और सभी आपको सुनकर सही आप बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं और सभी आपको मैसेज मैसेज करके याद भी कर रहे हैं। तो एक आया था आशा पांडे जी का आशा पांडे जी ने याद भेजा है और खास करके हमारे इस प्रोग्राम में एक जो एपिसोड लॉकडाउन चिट छाट हमने शुरू किया था लॉकडाउन के अंतराल में तो वहां पर एक जैसे आप आए है वैसे मेहमान बन कवि आए थे अनंत जी और उनके लिए आशिया जी ने लिखा है कि वो आत्महत्या कर लिया है बताने की इस वजह से तो उनको एक बार याद करते हैं हम लोग और ये श्रद्धा सुमन के रूप में दो लाइनें जरूर सुनाना जा। जाने चले जाते है कहा दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं उनके दिल सा दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा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 महकूठी गली गली झूम झूम झूम झूम हर हर कली बारे बारे जुम जुम हर कली बार बार बार बार कह कह चली चली आप जो तो पधार उठी गली गली प्यार भरी पलकों में हमको पाला पोसा है प्यार भरी पलकों में हमको पाला पोसा है हर कदम पे साथ का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 में हम लोग लोग देख रहे रहे हैं हैं हैं कि काफी लोग जो तो के शिकार होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है क्या आपका मन क्या कहता है इसके लिए क्या होता है परिस्थितियां तो विपरीत तो सभी के ऊपर आती है हमारी जितनी उपेक्षा रहती है जितनी उम्मीदें रहती है जिंदगी से यहाँ दूसरों से और जब वो टूटती है तो उतना ज्यादा जो परिस्थिति तो आई है, है। स्वीकार कर, कर लेते हैं तो वो चीज छोटी हो जाती है और जब हम उससे स्वीकार नहीं करते है तो वो चीज बड़ी ही रहती है यहाँ वो खालीपन जो है जितना हमने उम्मीदें की थी और वो उसके उल्टा हुआ तो बड़ी जगह रिक्त स्थान बनता है जिस वजह से कुछ लोग ऐसा डिसीजन ले लेते हैं पर एक तो हमें उम्मीदें कम रखना चाहिए या जो तो अपने पीता में सार है जहाँ फल की इच्छा मत अनुसार हमको तो काम करना चाहिए हमें जो काम करना है वो एक पूरे इंटरेस्ट से करना है मतलब बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बन करना है क्योंकि तो जब हम महत्वाकांक्षी बन काम करते हैं तो उसका एक फोर्स ज्यादा लगता है लेकिन जितना हम महत्वाकांक्षी बन काम करते हैं उतना ही ज्यादा जब हम सक्सेस जब उसमें हम सक्सेस नहीं होते हैं उतना ही ज्यादा अपोजिट आता है मतलब एक खाली खाली स्थान बनता है तो हमें काम तो करते समय बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनना है लेकिन जैसे ही हमने काम कर लिया उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो हमें ईश्वर पर छोड़ देना है कि जो भी आएगा वो मेरे का शायद ऐसी परिस्थितियां परिस्थितियाँ जी जी बहुत ही अच्छी बात कहा है कि जब हम लोग अपेक्षाएं करते हैं और अपेक्षा के अनुसार चीजें नहीं होती है तो हम लोग फिर इस तरह के कदम उठाते हैं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 शुरुआत में चौबीस तो साल पहले जब मैं आया था तो हाँ शुरुआत में हाँ तीन साल तक मैंने रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का काम का किया और प्रोग्रेस का काम का किया अच्छा अच्छा था स्टार्टिंग में ऐसे किया था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 बिज़नेस नहीं वो तो नहीं जब मैंने स्टार्ट किया ही था रियल एस्टेट इस्टेट ब्रोकरेस तो हाँ. तो मुझे लगा कि ये छोड़ के थोड़ा कुछ अलग करना है थोड़ा ज्यादा करना है तो कुछ समय चार छह महीने करने के बाद ही लगने लगा था कि भाई नहीं इससे थोड़ा आगे जाना है तो कुछ अलग था तीन चार साल के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट मार्केटिंग एक पूरा प्रोजेक्ट बिल्डर से लिया और तो मतलब मार्केटिंग करके सेल किया जो कि दस साल से नहीं सेल हो रहा था रेडी पोजिशन था वो मैंने दो साल में नौ सौ लगभग साढ़े सात यूनिट में से साढ़े सात सौ डेढ़ थी बाकी सात सौ साढ़े सात सौ यूनिट सेल कर दी सत्रह साल, साल पहले की बात है। उसके बाद कई प्रोजेक्ट ये है जो तो इस तरह जी। अच्छा मैं चाहूँगा कि अभी थोड़ा सा आपने कुछ यात्राओं के बारे में बताइए आप जैसे कि सूरत के अलावा कौन कौन सी जगह पे का चल रहा है और आगे इन फ्यूचर कौन कौन सी चीजें आप करने वाले है सूरत के अलावा दो प्रोजेक्ट की मैंने वा गुजरात में भी मार्केटिंग की है अभी जो है मैं तैयारी कर रहा हूँ जो मेरा काम है जो मेन काम है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 एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि बहुत सिंपल बिजनेस का फंडा है इसमें ध्यान तो में रखना होता है <laughs> कस्टमर ओरिएंटेड या फिर आर्किटेक्ट का जो फर्नीचर ये वो मॉडर्न एम्यूनिटीज है उससे बेस है कैसा कर कैसा बता सकते हैं दोनों चीजों का अपनी जगह महत्व है अच्छा अच्छा तो, ये जो तो चीजें है तो, सामान्य अवस्थाओं में कुछ चीजें काम करती है इसमें रियल एस्टेट में तीन अवस्थाएं रहती है तो इसलिए सब चीजों के मापदंड बदलते रहते हैं एक अवस्था अच्छा, अच्छा। रहती है सामान्य अवस्था जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन काम करते हैं सब सिस्टम और एक होती है बहुत फुगा हुआ मतलब इस तरह से बहुत ज्यादा तेजी यहाँ बहुत ज्यादा रेट रेट्स पड़ते हैं और एक होते हैं बहुत ज्यादा मंदी तो ये तीनों अवस्थाओं में मतलब सिस्टम बदल जाते हैं तेजी में जो जो होता है वो मंदिर में बिल्कुल उसका उल्टा हो बहुत कुछ इसको एक तरह से हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कब क्या होना चाहिए क्योंकि तो अलग अलग अवस्थाएं होती है बहुत डिफरेंट अवस्थाएं होती है अलग अलग, में अलग, -अलग होती है। तो जो इसका जानकार आदमी प्रेजेंट सिचुएशन में रहता है वही सही डिसीजन ले पाता है की कब क्या करना चाहिए इसी एक कैटेगरी में इसको बाधना पॉसिबल नहीं है जो प्रोपर्टी ग्रुप होते हैं क्योंकि लोग क्या होता है लोग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 जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैं चाहूंगा की जैसे भारत में आप कौन कौन सी जगह पे घूमे हैं अपनी ट्रेवलिंग के बारे <laughs> में बताइए तीर्थ स्थलों में कहा जैसा भी आप हर साल हम लोग जैसे घूमने जाते हैं तो मैं चाहूंगा की आप कुछ यात्राओं के बारे में बताइए और अपने खुशी के कुछ फलों को हमें बताइए भारत में काफी जगहों पे गया हूँ जैसे सबसे पहले तो मैं माउंट मधुबन बहुत बार आया हूँ अरे वाह वैष्णो <laughs> देवी अमृतसर जूनागढ़ का गिरनारेरावल में सोमनाथ मंदिर बहुत सारे दूसरे शहर भी देखे है और कई धार्मिक स्थलों के भी गए हैं भारत के अलावा बाकी बाहर भी लगभग 10 ग्यारह देशों में गया जी जी अच्छा भारत और विदेश में क्या डिफरेंस फील करते है आप रियल स्टेट में वहाँ कैसे वो करते हैं यहाँ में है अभी थोड़ा सिस्टम जो है, और और है मंदी नहीं आती रेट में ग्रोथ भी नहीं होता है बाहर विदेशों में, अच्छा, में ज्यादा रेट में ग्रोथ हो जाते हैं बहुत जल्दी फास्ट होते हैं और यहाँ जो है बिजनेस जो होता है वो एक भी आज भी बहुत ही 90 के आप ऐसा समझ लीजिए मेजॉरिटी जो है पुराने तरीके से देशी तरीके से ही भी होता है जो बिजनेस होते हैं और बहुत अलग काफी डिफरेंट है अभी यहाँ का जो कल्चर है वो उस चीज के हिसाब से माना चेंज होने के लिए अभी तैयार नहीं है और यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है हम्म इस वजह से जमीनों के जो रेट है उसमें बहुत ज्यादा होती है बाहर जैसे हम बड़े देशों की बात करें तो वहाँ जमीनों के रेट भारत से कम हो अच्छा अच्छा <laughs> और मुझे लगता है कि हम सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि कैसे अब यहाँ पर जनसंख्या है और अलग अलग सिचुएशंस हैं इन चीजों को देख कर लगता है कि दिन ब दिन रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं कम नहीं हो रहे हैं क्या कम हो सकती हैं कभी ऐसा कुछ है संभावना दो <laughs> तो चार साल में रेट कम ही हुए हैं अच्छा शायद को लगता है, वाला है कुछ समय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 तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि भारत के ज्यादातर बड़े शहरों में कहीं पे चार महीने बाद तो कहीं पे छह महीने बाद कहीं तो पर एक साल के बाद काफी माहौल चेंज होने वाला है में तो एक और बात पूछना चाहिए आप आके गए हैं और तीर्थ स्थलों पर भी आप गए हैं तो अध्यात्म और हमारा ये जो जीवन है जैसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं काम कर रहे हैं बागदौड़ वाली जिंदगी है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 की सभी जगहों पे सभी अवस्थाओं में फिट बैठे ज्यादातर तो ऐसा होता है कि हमें हर जगह खुद ही जागृत रहना पड़ता है लेकिन घर खरीदने का या समय अगर हमको ऐसा लगता है कि वापरने के लिए यूज करने के लिए चाहिए हम यूजर्स हैं तो जो अभी का टाइम है वो सही है जब मंदी का टाइम होता है और मंदी की जब लास्ट स्टेज होती है जो की अभी चल रही है वो टाइम सही रहता है अब बात आती है अगर इन्वेस्टमेंट की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 के जो इस्पानिया से ज़्यादा सही है और अच्छा। अगर एडवोकेट से नहीं मिलते हैं अगर कोई व्यक्ति लोन करवाता है बैंक से हाँ हाँ। कोई कार्पोरेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक के अच्छे स्टैंडर्ड बैंक से लोन करवाता है तो बैंक के सभी कागज सही होते हैं सभी चीजें क्लियर होती है कोई उसमें प्रोजेक्ट डिफॉल्टर नहीं होता है तो ही लोन देती है वरना लोन नहीं देती है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 एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि आपका हॉबी क्या है आप किन चीजों को करने में अच्छा लगता आपको एक तो पढ़ना हॉबी है हाँ। और कुछ नया करने की हॉबी है जैसे रियल एस्टेट में खासतौर से जो चीज उससे नहीं कर पाते हूँ वो करने की माना उसका रास्ता ढूंढता हूँ कोई भी रास्ता और मैं ढूंढ ही लेता हूँ उसका रास्ता तो यही हॉबी है ज्यादा हॉबी तो नहीं है थोड़ा घूमने की है बाकी तो, भी तो, तो भी साल से एक साल से कोरोना की वजह भी एक साल से वो नहीं किया घूमने के लिए होगी बाहर जाने की ऐसा समझे कि पढ़ने की होगी है और कुछ नया बिजनेस में कुछ नया सोचने का रिलेटेड तो जी जी एक सवाल आया है हॉस्पिटल डॉक्टर्स के लिए है या फिर ओनली सूरत में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 गीत तो गीत जो पुराने मुझे वही पसंद है। कौन सा गीत जो खास आपको लगता है कि आप हमेशा सुनना पसंद करेंगे एक गीत का नाम बताइए तो <laughs> तो कुछ भी दो तो चार गीत सुन लेता हूँ कभी पाँच दस जी जब तक सुनते हैं जी विक्रांत है। जी, जी नमस्कार गाना सुनाइए सर के लिए अच्छा वाला पुराने गीत सुनना पसंद करते हैं सर जी जी सर मैं शुरू करता हूँ जी जी सुनाइए गए पुराना गीत सुना चाहते हैं हम लोग <laughs> सर एक राधा और एक मीरा सुनाते हैं जी जी सुनाइए स्वागत सुना इक राधा एक मीरा इक राधा एक मीरा एक एक दोनों ने थैंक यू सो मच भाई मैं कि जाते-जाते छोटा सा मैसेज जरूर करें क्योंकि सारी दुनिया आपको सुन रही है और आप एज ए बिजनेस मैन हमारी युवाओं को एक संदेश दीजिए और जनरल एक संदेश दो संदेश आपसे चाहेंगे <laughs> युवाओं के लिए क्या बताना चाहेंगे और जनरल सबके लिए आप क्या कोविड के समय में कैसे रहें ये बता सबसे पहले तो युवाओं के लिए संदेश है लगातार पॉजिटिव रहे और अपना काम करते रहे तो भी आप करना चाहते हैं करते रहें मिलती है कि नहीं मिलती आप बार बार ट्राई करें ऐसा जरूरी है चाहे पढ़ाई है चाहे कोई काम है आपको लगातार वहाँ काम करना है और नींद रखनी है सक्सेस हो जाते हैं तो सड़कों की सहयोग कीजिए जनरल कोविड के समय जो है सभी वो तो यही संदेश है कि बहुत गई थोड़ी बची कि थोड़ी की थोड़ा सा बुरा वक्त फिर वहाँ पर निकल जाएगा हम देख रहे हैं तो की जो कोविड की वजह से लोगो को दिक्कत हुई बीमारी की वजह से यहाँ सबसे कई लोगो को बीमारी की वजह से नुकसान हुआ कई उन्होंने अपने प्रियोजन खोले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 थोड़ा नुकसान हुआ है और बड़े शहरों को नुकसान ज्यादा हुआ है कोविड की तो छोटे शहर भी इस समय सामान्य हो चुके हैं ऐसा लगता है मैं देख रहा हूँ कि छोटे शहर सामान्य अवस्था में आ चुके हैं और बड़े शहरों के बाजारों में भी अभी भीड़ देखना शुरू हो गई है तो यह संकेत है की आने वाले कि कुछ महीनों में जो तो